कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की द्वितीय वल्ली के बीसवें मंत्र की चर्चा आज हम लोगों को करनी है उन्नीसवें मंत्र में कहा गया आत्मा कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार धर्म से रहित है ऐसे आत्मा को जो क्रिया आश्रय स्वरूप कर्तृत्व से युक्त तथा क्रियाफल आश्रय स्वरूप भोक्तृत्व से युक्त समझता है तो कर्ता मानने वाला भी और भोक्ता मानने वाला भी दोनों भी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानते हैं वैशेषिक न्यायिक मीमांसक आत्मा को कर्ता भोगता उभय रूप मानते हैं वे भी आस्तिक होते हुए भी श्रुति कहती है नहीं जानते हैं आत्मा के यथार्थ स्वरूप को मुझे जो आत्मा का स्वरूप विवक्षित है उस स्वरूप का बोध आत्मा को कर्ता भोक्ता समझने वाले को भी और कर्ता न समझ करके केवल भोक्ता समझने वाले सांख्य तथा योगियों को भी नहीं है उभौतो शब्द से लेना जो कर्ता भोक्ता रूप समझ रहे हैं वे भी और कर्ता न समझ करके केवल भोक्ता रूप समझते हैं वे भी आत्म विषय को अज्ञानवान ही है उभव तो न विजानीता क्योंकि वास्तविकता ये है श्रुति कहती है कि अयम न हंति अयम न हन्यते न हंती से आत्मा के वास्तविक स्वरूप में कर्तृत्व का निषेध किया जा रहा है क्रिया आश्रयत्व आत्मा में नहीं है ये बताया जा रहा है और न हन्यते से बताया जा रहा है आत्मा में क्रिया फल आश्रय तुरू भोक्तृत्व भी नहीं है अब कथम पुनः इत्यादि से बीसवें मंत्र का अवतरण लिखते हैं भगवान भाष्यकार कथम पुनः आत्मान जानाति और इसका अवतरण है टीका में विश्व के अवतरण भाष्य का अवतरण टीकाकार लिखते हैं लिप्ता अकाम्वादी साधना उत्तरवाक्यम अवतारय कथम पुनः इति तो जो अन्य साधन है पूर्वोक्त साधन की अपेक्षा अन्य पूर्व में बताए गए साधन हैं आचार्य उपदेश तथा ओंकार उपासना और कर्म ब्रह्मचर्य जो पूर्व में बताए गए हैं पंद्रहवें मंत्र में बताया गया कर्म और वेदांत एवं ब्रह्मचर्य ये साधन बताए गए हैं और ओंकार उपासना भी उसी मंत्र में बताई गई ओम इत इस और उसका विस्तार दो मंत्रों में किया गया ये तदेवाक्षरम ब्रह्म इत्यादि से वो है साधन पूर्वोक्त साधन और उस पूर्वोक्त साधन की अपेक्षा साधनांतर है इस मंत्र में अक्रतु शब्द से बताया जाने वाला अकामत्व और नाविरत दुष्चरितात् इत्यादि से बताया जाने वाला सदाचार आदि ये साधनांतर है तो अकामत्वादि साधना अकामत्वादी रूप जो अन्य साधन है पूर्वक्त साधन की अपेक्षा से उनका विधान करने के लिए उत्तर वाक्य का अवतरण भगवान भाष्यकार लिखते है, कथम पुनः इत्यादि से ये टीकाकार ने कहा अकामत्वादी साधनांतर विधान्थम उत्तर उत्तरवाक्यम अवतार कथम भाष्यमय है कथम आत्मा जानाति तो कथम इस पर भी एक नंबर टिप्पणी है कि हंत्रिवादीना ज्ञान चेतना ज्ञान हंत्रिवादीना इसमें आदि शब्द से तत्व यानी क्रियाश्रयत्व क्रियाफल आश्रयत्व रूप कर्तृत्व भोक्तृत्व से युक्त तया आत्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं है यदि तो किस रूप से आत्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा और वह आत्मा का यथार्थ ज्ञान किस साधन से होगा यह प्रश्न किया जा रहा है कथम पुनः आत्मान जानाति। इसमें कथम शब्द से केन प्रकार और केन साधने दोनों लेना है कर्तृत्वादि प्रकार से आत्मा का ज्ञान विपरीत ज्ञान है यदि तो किस प्रकार से आत्मा का ज्ञान यथार्थ ज्ञान होगा और के न साधने वो आत्मा के यथार्थ स्वरूप का ज्ञान कौन से साधन से होगा ये दोनों कथम शब्द से विवक्षित है के न प्रकार के न साधने न इसका अवतरण है दो नंबर टिप्पणी में अन्यवादी उपलक्षित सर्वाधिष्ठानत्वेन सर्वाधिष्ठान अकाम्वादीना चाहन आशयन उतरती उच्यते तो क्या अन्यवादी से उपलक्षित जो सर्वाधिष्ठानत्व है आत्मा में वो आत्मा का यथार्थ स्वरूप है आनीयस्व महीयस्व ये सब तो आत्मा में औपाधिक है कल्पित है आरोपित है और ये अन्य महिस्वादि की भ्रांति का निमित्तभूत जो उपाधि है उसका अधिष्ठानत्व वो स्वरूप है अकल्पित है अकल्पित स्वरूप से आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा कल्पित स्वरूप से आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान है तो कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि कल्पित है ऐसे ही अन्यस्तो महत्व मह्यस्व भी आत्मा में स्वतः नहीं है क्योंकि अन्यस्तो और मह्यस्व ये परस्पर विपरीत धर्म है वो वास्तविक रूप से एक अधिष्ठान में नहीं रह सकते लेकिन औपाधिक धर्म तो परस्पर विपरीत भी एक में आरोपित हो सकता है सर्पत्व दंडत्व परस्पर विपरीत धर्म है इन दोनों का भी एक साथ रहना रस्सी में हो सकता है उपाधि से आरोपित लेकिन समसत्ताक वास्तविक धर्म एक में परस्पर विरोधी नहीं रहेंगे ऐसे अनियस्तो मह्यस्त ये अनुत्व आन। उपाधि से उपहित चैतन्य में अनुत्व उपाधि से धर्म से युक्त उपाधि के अधिष्ठानभूत चैतन्य में उपाधि का अनुत्व धर्म आरोपित होता है महत्व धर्म से युक्त जो पृथ्वी पर्वत आदि है उनके महत्व का आरोप उनके अधिष्ठानभूत आत्मा में हो सकता है इसलिए औपाधिक अनुत्व अन्यस्व महियस्त्व के अधिष्ठान रूप से आत्मा का ज्ञान वह आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान है उस रूप से ज्ञान यथार्थ ज्ञान माना जाएगा सर्वाधिष्ठानुरूपे न आत्मज्ञान यथार्थ ज्ञान है और वो सर्वाधिष्ठानत्व रूपे न आत्मा का ज्ञान होगा कि साधन से तो अकर्तृत्वादि ना अकर्तृत्वादि हैं कामना राहित्य अकर्तृत्व है और आदि शब्द से ग्राह्य सदाचार आदि है तो सदाचार और कामना राहित्य रूप साधन से सर्वाधिष्ठानत्वेन रूपेन आत्मबोध होता है ये साधन हुआ इसलिए कहा कि अन्यवादि उपलक्षित सर्वाधिष्ठानत्वेन, यानी आत्मन ज्ञानम यथार्थ ज्ञानम ऐसे लगाना और वह यथार्थ ज्ञान होगा अकामत्वादिना चाधन न कामत्वादि साधनों से होगा इस अभिप्राय से उत्तर दिया जा रहा है सिद्धांत की ओर से उच्चते इत्यादि से मंत्र है अनोरनीहतो महीन आत्मा से जंतो निहित तो गुहा श्यति तोको धातु प्रसादान पो अनु प्रसाद महतो महिला इस प्रथम पाठ से बताया जा रहा है जो लोक में परस्पर विपरीत धर्म धर्म से युक्त युक्तया प्रतीयमान पदार्थ है धर्म तथा महत्व धर्म परस्पर विपरीत धर्म है और इन दोनों अनुत्व महत्व धर्म से उपलक्षित जितने भी परस्पर विपरीत धर्म हैं उनसे युक्त जो समस्त संसार के पदार्थ है उन सब पदार्थों को यहाँ पर अनु और महान शब्द से उपलक्षित करना अनु ये पंचमेंत है ना, और महत ये भी पंचमेंत है इन दोनों पंचमेंत पदों से उपलक्षित समस्त प्रकृति तथा प्राकृत पदार्थ और उनमें रहने वाले जो भी धर्म है उनकी अपेक्षा से आत्मा और भी उनसे प्रकृष्ट धर्म वाला है तत्त्व धर्म वाला है जो अणु यानी सूक्ष्म पदार्थ है उससे अभ्यंतर जो वस्तु होगी वह उससे भी अधिक अणु होगी सूक्ष्म होगी सुई के छिद्र में सुई का छिद्र जितना है उससे थोड़ा कम परिमाण वाला ही धागा अंदर जा सकता है प्रवेश कर सकता है उससे अधिक परिमाण वाला नहीं उसके बराबर के परिमाण वाला भी नहीं ऐसे अणुपार्थ अणुत्व रूपेण लोक में प्रसिद्ध जो पदार्थ है उन पदार्थों का अंतरात्मा सबकी अंतरात्मा हुआ करता है उनका अधिष्ठान अध्यस्त पदार्थ की अंतरात्मा यानी वास्तविक स्वरूप माना जाता है उनके अधिष्ठान को अध्यस्त पदार्थों के अधिष्ठान होता है तो जो अणुत्व रूपे लोक में प्रसिद्ध पदार्थ हैं, उनसे अभ्यंतर उनका अधिष्ठान उनसे भी अणु होगा तो दो अणुपदार्थ हो गए लोक में लौकिक अणुपदार्थ और एक आत्मारूप अनुपदार्थ उनका उनके अभ्यंतर अधिष्ठान के रूप में रहने वाला तो इन दोनों में अणुत्व का तारतम्य देखा जाए तो लोक में जो लौकिक अणुत्व से युक्त पदार्थ है उनसे अधिक अणुत्व रहेगा प्रकृष्ट अणुत्व रहेगा उनके अधिष्ठानभूत आत्मा में इसलिए उसे कहा जाता है अनु अणुशब्द से ये सुन प्रत्यय हुआ दो में से एक की प्रकृष्ट विशेषता को बताने के लिए तरप प्रत्यय या यशुन प्रत्यय व्याकरण शास्त्र में होता है दो में से एक का अधिक उत्कर्ष बताने के लिए तो दोनों में भी अनुत्व है लौकिक सूक्ष्म पदार्थों में भी और आत्मा में भी तो दो में से किस में उत्कृष्ट अनुत्व है उत्कर्ष अनुत्व का किसमें है तो जो आभ्यंतर होगा उसमें तो लौकिक अणु पदार्थों के भी आभ्यंतर आत्मा होने से उसमें अनियस्व तो है उसे अनियान कहा जाता है अणुशब्द से ये सुन प्रत्यय होकर के अनियान शब्द बनता है जैसे प्रेय शब्द बनता है प्रिय शब्द से ये सुन होकर के प्रेय बना ऐसे अनु शब्द से ये सुन प्रत्य होकर के अनुयान बनाय हाँ उन, उनसे भी अभ्यंतर है उनका भी अधिष्ठान है और महतो महियान इसमें महत शब्द से लिए जा रहे हैं जो महत्व धर्म से युक्त लोक में पदार्थ हैं उन्हें और उनका भी अधिष्ठान है ये आत्मा तो जो पृथ्वी आदि है उनका अधिष्ठान उनके अपेक्षा जो उनके एक देश में मात्र रहने वाला होगा वो नहीं हो सकता महान से महान आकाशादी पदार्थों को सत्तास्पूर्ति देने वाला मानना पड़ेगा उनसे भी महान है उनसे अभ्यंतर है तो तो उन्हें भी सत्ता देने वाले में महत्व तो रहेगा उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट तो महत् शब्द से भी यशुन प्रत्यय हो करके मह्यान शब्द बना तो आत्मा महान से भी महान है और अणु से भी अणु है का अर्थ है लोक में अनुत्वेन रूपेण प्रसिद्ध पदार्थों का भी अधिष्ठान है और लोक में महत्वेन रूपेण प्रसिद्ध जो पदार्थ है उनका भी अधिष्ठान है आत्मा में अनियव और महीस्व बताने का श्रुति का अभिप्राय नहीं है श्रुति का अभिप्राय है सारी अनुरूप से या महद रूप से प्रसिद्ध वस्तुओं का अधिष्ठान आत्मा को बताना सबसे अभ्यंतर बताना इस दृष्टि से कहा कि अनु अनियान महतो महियान यानी वो सर्वाधिष्ठान है वो कौन है तो ये अनियान तथा महियान ये दोनों विशेषण है आत्मा के अनु अनियान आत्मा महतो मह्यान आत्मा वो कहा है सर्वाधिष्ठान तो कहते हैं कि अस्य हो गुहायाम निहित तो अस्य जंतो शब्द से लेना जीवात्मा को और उसकी उपाधिभूत जो गुहा हृदय रूपी गुहा और हृदय से लेना हृदयस्थ बुद्धि यो वेद निहितम गुहाम शब्द से वहाँ तैत उपनिषद में जो कोश जा रहा है। बताए जा रहे हैं बुद्धि रूपी गुहा बताई गई है उसी में निहित है यानी स्थित है ये हा, जीव हभी सभी सभी जीव जाय जायते जंतु त्पत्ति के अनुसार जंतु शब्द का अर्थ है जो हो कार्यक्रम संघात के साथ तादात्म्य करके उत्पन्न होता है जीव। अपने आप को जन्म मरणशील समझने वाला जीव और उसकी उपाधिभूत जो हृदय है हाँ तो अश्य जंतो हो यानी प्राणी मात्र के हृदय में वह स्थित है नीत है का तो सबके हृदय में स्थित है का उस हृदय में उसकी उपलब्धि होती है हाँ। तो उसी बुद्धि में उसकी अहंतया उपलब्धि होती है इसलिए उसे हृदयस्थ कहा जा रहा है बुद्धिस्थ कहा जा रहा है कि नहीं तो वो महतो महियान है हृदय तो अंग अंगुष्ट परिमान है परिछिन्न है और उस परिचिन्न देश में महतो महियान कैसे रहेगा तो उस महतो महियान की उपलब्धि हृदय में होती है मय के रूप में इसलिए वह अस्य जंतु गुहायाम निहित यह भी एक विशेषण है आत्मा का तीन विशेषण हो गए ना अनु अनियान महतो महियान और अश जंतो गुहायाम निहितः आत्मा ये आत्मा का यथार्थ स्वरूप है सर्वाधिष्ठान और हृदय में मय के रूप में उपलब्ध होने वाला या प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म महतो मह्यान और अनुअयान से तत्पदार्थ को बताया और ये कहा कि वही अस्य जंतो वायाम निहित का मतलब तव पदार्थ भी वही है क्षेत्रज्ञापी मिधि सर्वक्षेत्रु भारत सर्वक्षेत्र शब्द से जिसको लिया जा रहा है उसको यहाँ पर जंतु शब्द से लिया जा रहा है एक प्रकार से प्राणियों को प्राणी तो है कार्यक्रम संघर्षयुक्त और उनके हृदय में स्थित जो प्रत्येगात्मा के रूप में और वो एक प्राणी के नहीं प्राणी मात्र के वह वेष्टि मनुष्य का भी प्रत्येगात्मा है तो समि जो हिरण्य गर्भ है उसका भी प्रत्येगात्मा है तभी का प्रत्यगात्मा इससे एक प्रकार से यह बताया गया कि प्रत्येक अभिन्नतया तत्पदार्थ का अनुभव ये यथार्थ अनुभव है वो उसका वास्तविक स्वरूप है प्रत्येक अभिन्न सर्वाधिष्ठान और इसका साधन क्या है प्रत्ये अभिन्न ब्रह्म के अनुभव का तो उसे कह रहे हैं कि तमक्रतुति तम आत्मन तम महिमा धातु, तो धातु प्रसादात् पश्यति और तस्मात वीत शोको वीत शोको भवती ऐसा अन्वय करिए तो तम का अन्वय महिमानम के साथ है और महिमानम और आत्मन ये आत्मन महिमानम में आत्मन सृष्टि है अभेद अर्थ में राहो सिरह के तरह और महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप इसलिए आत्म स्वरूप महिमान महिमानम अर्थ है आत्मा का स्वरूप और तम शब्द से लेना पूर्व में जिसे पूर्वार्ध में इस मंत्र के बताया गया प्रत्यक अभिन्न प्राणी मात्र के हृदय में स्थित और अनु अनियान महतो महियान यानी सर्वाधिष्ठान जो आत्मा है आत्मस्वरूप है उसे तम शब्द से लेना है और उस आत्मस्वरूप को अक्रतुहु पश्यति, तो जो अक्रतु है क्रतु शब्द का अर्थ है सांसारिक कामना वाला सांसारिक कामनाएं क्रतु शब्द का अर्थ है और अक्रतु का अर्थ है जैसे अपुत्र का अर्थ होता है जिसका पुत्र नहीं है उसे अपुत्र कहते हैं ऐसे अक्रतु शब्द का अर्थ है सांसारिक कामनाएं जिसके है चित्त में नहीं हैं वो हैं क्रतुरहित हाँ। कामना रहित अकाम वित्तेषण पुत्रेशना लोकेशना विनिर्मुक्त कक्रतु है काम रही तो और जो अक्रतु है उसे धातु प्रसाद प्राप्त होता है धातु शब्द का अर्थ है शरीर को धारण करने वाली इंद्रिया उन्हें धातु कहा जाता है धातु यानी इंद्रिया धारणात् धातु तुन प्रत्यय हुआ है धाती शरीरम धारयती यह स धातु ऐसी धातु शब्द की उत्पत्ति करता है, तो धातु शब्द का अर्थ निकलता है शरीर को धारण करने वाली वो है प्राण तथा इंद्रिया कर्म इंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया सब ये इंद्रियों को धारण करता है इसलिए करण मात्र यहां पर धातु शब्द से लेना और उनका प्रसाद होता है यानी अक्रतु कहने से तो अंतकरण आज्ञा न अंतकरण का धर्म है कामना तो कामना से रहित अंतकरण हुआ तो अक्रतु बना इसलिए बाह्य इंद्रिया और प्राण को लीजिए अक्रतु में अंतकरण गया तो धातु शब्द का अर्थ निकलेगा प्राण तथा तो बाह्य इंद्रिया और धातु नाम प्रसाद धातु प्रसाद और प्रसादस्तु प्रसन्नता प्रसाद क्या है प्रसन्नता तो जिसके चित्त में जितनी अधिक कामनाएं हैं उसकी इंद्रियां उतनी ही कुंठित होती है अप्रसन्न रहती है अतृप्त रहती है और जित, जितनी जितनी कामनाएं कम होती जाती हैं उतनी ही उतनी इंद्रियों की प्रसन्नता बढ़ती जाती है और बिल्कुल ही सांसारिक कामनाएं नहीं हो जैसे नचिकेता को सांसारिक कामना नहीं है तो नचिकेता की इंद्रियां प्रसन्न है तो वो माना जाता है धातु प्रसाद वे नहीं तो क्या होता है इंद्रिया यदि प्रसन्न नहीं है तो इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंति प्रसभम मनः गीता के द्वितीय अध्याय में कहा कि जो प्रमाथी इंद्रिया है प्रमाथी इंद्रियों को लेना अप्रसन्न इंद्रिया विषय लोलुप इंद्रिया तो विषय लोलुप जो इंद्रिया है विषय अभिमुख इंद्रिया है वे बलात् मन को अपने रागद्वेश जिन विषयों में है उनके प्रति खींच करके ले जाती है मन को इंद्रियन्द्रियार्थ राग द्वेशों व्यवस्थितो आगच्छे तयवशम तो आगत परिपंथीनो तो इंद्रियों के अपने अपने विषयों में रागद्वेश होता है और विवेकी को उन राग द्वेष से ग्रस्त इंद्रियों को कहा जाता है अप्रसन्न इंद्रिया प्रसन्न इंद्रिया है द्वेष रहित इंद्रिया हाँ हाँ तो प्राण भी और इंद्रिया भी फिर ज्ञानानुकूल हो जाती है संयमित इंद्रिया इसलिए साधन चतुष्टय में समाधि छठ संपत्ति में एक दम भी आ गया दम है उपरती क्या नाम दम है आपका इंद्रियों का निग्रह तो मनोनिग्रह हो जा मन यदि कामनाए छोड़ दे तो इंद्रिय अध्यक्ष है मन तो मन को यदि बाह्य विषय नहीं चाहिए सांसारिक तो इंद्रिया फिर उन विषयों के ओर नहीं दौड़ेगी प्रसन्न रहेगी विषय अभिमुख न हो करके आत्मा अभिमुख रहेगी तो धातु प्रसादात शब्द का अर्थ निकला इंद्रियों की प्रसन्नता से रागद्वेश रहित इंद्रियों इंद्रियों के कारण हिरो रागद्वेश रहित इंद्रिया होने से मन को अनात्मा शब्दादि विषयों के ओर बलात्च करके नहीं ले जाएगी हा निगृहित इंद्रिया वही धातु प्रस, प्रसन्न इंद्रिया है तो वो इंद्रिया नहीं ले जाएगी मन को और मन कामनाओं से रहित है तो ऐसा मन फिर वो क्या होगा कि आत्मा का जो पूर्वार्ध में स्वरूप बताया है प्रत्येक अभिन्न सर्वाधिष्ठान उसी का मैं के रूप में अनुभव करेगा उस दृष्टि से कहा कि अक्रतूहु तम आत्मन महिमान धातु प्रसाद पश्यती यानी अहंतया साक्षात करोती पश्यती का अर्थ है मय के रूप में उस आत्मस्वरूप का अनुभव करता है और यदि अक्रतु नहीं है सक्रतु है तो अनात्मा कार्यक्रम संघात को ही मैं के रूप में देखता है आत्मा की यथार्थ स्वरूप को नहीं देखता यहाँ तो कर्ता भोक्ता आत्मा को समझेगा अंतकरण में कामनाएं हैं तो आत्मा को भोक्ता समझे समझता है कर्ता समझता है आत्मा के विपरीत स्वरूप का ज्ञान है इसलिए कामना रहित होना जरूरी है प्रसन्नता प्रसन्नता है रागद्वेश राहित्य रागद्वेश रहित हो जाए इंद्रिया और एक धातु प्रसादात ये एक पद है धातु नाम प्रसाद धातु प्रसाद और जब अलग अलग दो पद होंगे धातु हु प्रसाद ऐसा विसर्गयुक्त पाठ धातु और प्रसादात् ऐसे दो पद होंगे तो उस समय फिर धातु शब्द का अर्थ होगा धाता एने विधाता विधाता है परमेश्वर तो ज्ञान प्रमाण तथा वस्तु तंत्र होता है तो वस्तु है परमात्मा और तदधीन है इसलिए उनका अनुग्रह प्रसाद शब्द का अर्थ निकलेगा अनुग्रह और धातु का अर्थ निकलेगा परमात्मा लेकिन कब यदि विसर्ग युक्त पाठ है तो इसलिए टिप्पणी कार टिप्पणी में लिखा है एक नम तीन नंबर टिप्पणी में कि धातु प्रसादात ऐसा यदि पाठांतर है तो इस पक्ष में धातु प्रसादात् का अर्थ निकलेगा ईश्वर अनुग्रहात् तो। और भगवान कहते ही है तेषावाकंपार्थ अहम अग्रमजम तमह नाशायामी आत्म भावस्थ ज्ञानदीपेन भास्वता अनुकंपार्थम में अनुग्रही बताया है उन पर अनुग्रह के लिए और यहाँ पर भी आएगा ये मैं वैश्य वृणुते तेन लभ्य तेमा विवृणुते तनु स्वाम तो जो मात्र परमात्मा को प्राप्त करने की एकमेव इच्छा से युक्त है यानी मुमुक्ष हुआ तीव्र मुक्षक्षा से संपन्न है उसे भगवान क्या करते हैं अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव कराता है यमेव इसमें यम शब्द का अर्थ है परमात्मा तो ये में वो यानी परमात्मानम एव और एवकार व्यावर्तक है आहिक पारलौकिक भोगों का तो परमात्मा को ही वृणुते यानि चाहता है प्रार्थेते तो परमात्मा की ही प्रार्थना है का मतलब अंदर से प्राप्त करने की प्रकृष्ट इच्छा है केवल परमात्मा को ही संसार को नहीं यही अक्रतु हुआ और जो ऐसा अक्रतु होता है तस्तु न अक्रतोहो तसे तस्य अर्थ अक्रतो निकलेगा अक्रतोह जो अक्रतु हैं उसे विवृणुते तनुन स्वाम शात्मा विवृणुते तनु स्वाम यह प्रकृत आत्म स्वरूप प्रत्येक अभिन्न सर्वाधिष्ठान अपनी जो तनु यानि स्वरूप है स्वाम यानि उपाधि विनिर्मुक्त अपने निरुपाधिक स्वरूप को ओ अनुभव में लाता है अनुभव कराता है विवृणुते का अर्थ है प्रकट करता है प्रकट करने का अर्थ है अनावृत करना अनावृत करना अर्थ है उसके अहंत वृत्ति का विषय बनना तो भाष्य है भाष्य को देखिए अनुहो अनोहो सूक्षात्यान यानी श्याम कादे अनुतरह अनु अनियान का अर्थ कर दिया अनुहो है श्यामकादि शामक यानी ये जो सामा का चावल और आदि शब्द से उनसे भी सूक्ष्म जो पदार्थ हैं वट धान आदि और उनसे भी अनुतर है सूक्ष्म है यानि उनका भी, उनसे भी आभ्यंतर होने से उनकी भी प्रत्येगात्मा होने से वो अनुतर है और महतो यानि महत परिमाणात महयान यानि महत तरह पृथ्वी आदि तो महत्व कौन है महत् परिमाण वाले पृथ्वी आदि और उनसे भी महान है उनका भी अधिष्ठान है अणुमहवा लोके इसका अवतरण है टीका में एकस्य अणुत्व महत्वच विरुद्ध कथम अनुद्यते आशंक्य अणुवादी अधिष्ठान अनुत्वादी व्य हाँ अनुत्वादी अध्यास अधिष्ठान अनुत्वादी व्यवहारो न तत्वतः इति अविरोधम आह अनुमहत्वा तो ये शंका हुई कि एक आत्मवस्तु में अणुत्व महत्व ये जो परस्पर विपरीत धर्म हैं इनका अनुवाद कैसे किया जा रहा है ने, कैसे बताया जा रहा है एक आत्मवस्तु के अनुत्व महत्व ये परस्पर विरोधी धर्म कैसे हो सकता है इस प्रकार की शंका का समाधान इस अभिप्राय से किया जा रहा है कि अध्यास महत्वादी धर्मों से युक्त पदार्थों के अध्यास का अधिष्ठान आत्मा है इसलिए आत्मा को इन परस्पर धर्मों से विपरीत धर्मों से युक्त सा दिखाया जा रहा है, यानी परस्पर विपरीत धर्म आत्मा में स्वतः नहीं है, ये अनुत्व महत्व अनुत्वादी व्यवहारों न तत्वतः यानी स्वरूपत अनुत्व महत्व नहीं है अविरोधम आह इस प्रकार अविरोध को बताया जाता है अनुमहत्वा इत्यादि से हा तो भाष्य में है आणु यद अस्ति लोके वस्तु तत तत्न आत्मना आत्मवत्त संभवती तो लोक में जो भी अणुत्व तथा महत्वेन रूपेण अध्यस्त वस्तु है पदार्थ है वे सब के सब अध्यस्त होने से मृषा है यानी असत है उनकी स्वतः कोई सत्ता नहीं है लेकिन सत से भास रहे हैं तो तेन व आत्मना तो तेन व आत्मना से लेना ये जो प्रकृति आत्मा है नची के ताका जिज्ञास्य और यमराज ने जिसे निर्विकार चेतन के रूप में बताया कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि से रहित बताया उस आत्मा को लेना तेन व शब्द से उसी से और वो कैसा है नित्य है नित्य न तेन व आत्मना आत्मवत्ती वह सभी जगत के अध्यस्त पदार्थ चाहे अनुरूप हो या महत हो उनको जो सत्ता प्राप्त हो रही है आत्मलाभ हो रहा है वह इसी प्रकृत आत्मा की सत्ता से ही वे सत्तावान से प्रतीत हो रहे हैं यदि उस आत्मा के बिना उनकी कल्पना की जाए तो वे शून्य हैं। रस्सी के बिना सर्प की कल्पना हो नहीं सकती निराधिष्ठान भ्रम नहीं हो सकता ऐसे ये सब के सब अध्यस्त हैं अर्थाध्यास हैं अनुत्वेन महत्वन रूपे प्रसिद्ध जो भी लोक में पदार्थ है प्रकृति तथा तो प्राकृत तो, ये सब सबके सब है रस्सी में कल्पित तो, सर्प के तरह मध्यस्थ और इनका अध्यास अधिष्ठान आत्मा के बिना हो नहीं सकता इसलिए आत्मा से ही आत्मवान है का मतलब सत्तावान है आत्मा की सत्ता से ये सतसे प्रतीत होते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा यद अमृष वाति सकलम रज्जो यथाही ब्र ये, ये, ये ब्रह्मादि समस्त संसार जिस राम की सत्ता से मृषा होता हुआ भी अमृषा सा है का मतलब सत्सा भाषता है सत न होता हुआ भी सत्सा भाजता है जैसे रस्सी की सत्ता से सत्तावांसा भासता है सर्प तेन आत्मना तदात्मना तदा अससंपद्यते तो तत् यानी वे वस्तु आत्मना विनिर्मुक्त यानी आत्मा के बिना यदि उनकी कल्पना करने के लिए जाए तो असत्मपद्य थे वे ही नहीं तस्मात असो एव आत्मा अनु अनोनियान महतो महियान सरोनाम वस्तु नाम रूप वस्तु उपाधिक इसलिए इसी अधिष्ठानभूत आत्मा को अनु अन्य कहा जा रहा का, का अर्थ है समस्त नाम रूपात्मक वस्तु उपाधि वाला है सभी इसी में कल्पित हैं सब इसकी उपाधि हैं और सच आत्मा अस्य जन्तो ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतस्य प्राणी जातस्य गुहायाम हृदय निहितः यानी आत्मभूत स्थित इतर्थ ये जो सर्वाधिष्ठान आत्मा है महतोमयान इत्यादि शब्द से कहा गया वह ब्रह्मा से लेकर के स्तंभ पर्यंत जो प्राणी हैं उनके हृदय रूपी गुहा में स्थित है का मतलब उनकी आत्मा बनकर के अवस्थित है अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूता से दसवें अध्याय में जैसे भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मही प्राणी मात्र के आशय शब्दितो हृदय में आत्मा के रूप में स्थित हूं वही यहाँ पर कहा आत्मा से जंतुर्ण तू गुहायाम से और तम आत्मान दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम तो दर्शन श्रवण मनन विज्ञान आदि इंद्रिय व्यापार जो है इन इंद्रिय व्यापारों से जो लक्षित होता है उसे कहा जाता है दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम अग्नि को कहा जाता है धूम लिंग यानी धूम धूम से लक्षित होने वाला जाना जाने वाला दूर से पर्वतादि में धूम दिख रहा है अग्नि नहीं दिख रहा है तो धूम न दिखने वाले अग्नि का निश्चायक बन जाता है ऐसे ही ये जो चक्षरादि इंद्रिया हैं भौतिक होने से जड़ हैं और इनके जो दर्शनादि व्यापार हो रहे हैं यह बिना चक्षरादि के चेतन अधिष्ठित हुए संभव नहीं है आ, आ, चेतन अनाधिष्ठित जड़ में कोई प्रवृत्ति नहीं देखी जाती और भौतिक होने कारण कारण जड़ूपेण प्रसिद्ध चक्षुरादि में दर्शनादि व्यापार हो रहे हैं वे व्यापार ज्ञापक है कि चक्षुरादि का प्रवर्तक दर्शनादि में प्रवर्तक चेतन विद्यमान है इस प्रकार चेतन आत्मा के ज्ञान के साधन बन जाते हैं जैसे अग्नि ज्ञान का साधन धूम बन जाता है अग्नि का व्यापक हुआ ऐसे चक्षुरादि के दर्शनादि व्यापार आत्मज्ञान के साधन बन जाते हैं इसलिए आत्मा को कहा गया दर्शन श्रवण मनन विज्ञान लिंगम व आत्मा है यानी आदि के द्वारा निश्चित होने वाला हाँ। ये हाँ दर्शन आदि है लिंग जिसके तो अक्रतु शब्द का अर्थ करते हैं अकाम यानी दृष्टा दृष्टादृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि तो दृष्ट जो बाह्य विषय यानी आहिक बाह्य शब्दादि विषय और अदृष्ट जो बाह्य विषय वो पारलौकिक जो स्वर्ग आदि के भोग्य शब्दादि विषय ये हो गए दृष्ट-अदृष्ट बाह्य विषय और उनसे ऊपरत हो गई है बुद्धि जिसकी क्या मतलब आहिक विषय की कामना भी तथा तो पारलौकिक विषयों की कामना भी संसार के किसी भी पदार्थ की कामना से रहित तो बुद्धि वो बुद्धि है जिसकी दृष्टादृष्ट बाह्य विषय उपरत बाह्य विषयों से उपरत हो गई है बुद्धि जिस मनुष्य की उस मनुष्य को कहा जाएगा दृष्टादृष्ट बाह्य विषय उपरत बुद्धि ऐसा मनुष्य और वह मनुष्य पश्यता है विरक्त वैराग्यवान जो मनुष्य है वो तम आत्मा पश्यति। वो मय के रूप में उसका साक्षात्कार प्राप्त करता है यदा तदा मन आदि कना धातव शरीर धारणात् धारणा प्रसीदंती तो जब ये ऐसा हो जाता है तो अक्रतु हो जाता है बुद्धि हो जाती है क्रतु रही तो करण कोटि में अंतक करण जो मन है उसको भी ले लेना मन बुद्धि इस, इसके दो विभाग करना बुद्धि अक्रतु के साथ गई और करण अंतक करण भी मन तथा तो बाह्य करण सभी धातु शब्द से ग्राह्य हैं और मन आदि जो करण है वे हैं धातव यानी धातु शब्द का अर्थ और इनको धातु क्यों कहते हैं तो कहते हैं शरीरस्य से धारणात् शरीर को धारण करते हैं इसलिए इनको कहा जाता है धातु प्रसिद्धि इति धातु धातुनाम प्रसादात तो ये प्रसिद्ध होते हैं का मतलब आ, अपने अपने विषयों के प्रति रागद्वेश रहित होते हैं बुद्धि जब नहीं चाहती बुद्धि यानी बुद्धि से उपलक्षित जीव प्रमाता को आहिक पारलौकिक भोग नहीं चाहिए तो भोगोपकरण जो मन वो भोग्य पदार्थों का चिंतन नहीं करता और चक्षुरादि इंद्रिया भी अपने अपने रूपादि विषयों के अभिमुख नहीं रहती तो विषय विशे, विषयों से व्यावृत इंद्रिया और विषय चिंतन से उपरत मन ये हैं प्रसन्न इंद्रिया प्रसन्न धातु अंतकरण तथा इंद्रियों की प्रसन्नता है वे अनात्म पदार्थों से व्यावृत्त हो जा आत्माभिमुख रहे तो धातु प्रसाद माना जाता तो इससे जो अक्रतु है वैराग्यवान है वह अनात्मा मात्र से व्यावृत्त हैं ज्ञान के साधन जिस प्रमाता के वह प्रमाता फिर आत्मा का मैं के रूप में अनुभव करता है तो व धातव शरीर से इति प्रसिद्ध धातूना प्रसादा आत्मनो महिमान आत्मा का जो स्वरूप है क्या तो कर्म निमित्त वृद्धि क्षय तो ये महिमा है न व, न वर्धते कर्मना नो कनिया तो पुण्य कर्म से जो बढ़ता नहीं पाप कर्म से घटता नहीं कर्म निमित्तक वृद्धि क्षय रहित जो है अयम अहम अस्मी साक्षात भी जानाती यह मैं हूं ऐसा साक्षात्कार प्राप्त कर लेता है पश्यती का अर्थ कर दिया साक्षात भी उस सर्वाधिष्ठान ब्रह्म का मैं के रूप में अनुभव कर लेता और इसका फल क्या है तो कहते तत्वीत शोको भवती साक्षात्कार से फिर तरति शोकम आत्मवीत शोक रहित हो जाता है इक्कीसवे मंत्र की चर्चा हम लोग करेंगे